अलग अलग पोल है उनको अपनी इंद्रियों और मन की दृष्टि से दो घटाकाश समझते हैं पर असल में आकाश एक ही है तो जब किसी भी दो वस्तुओं को हम अलग अलग देखते हैं तो वस्तु की दृष्टि से उनको अलग अलग नहीं देखते

बंधन कम होगा और जितनी जितनी परिच्छिनता की दृष्टि प्रबल होगी मृत्यु का दर अलग लगा रहेगा अभिनिवेश जुदा होगा अपने शरीर में अभिनेश हो जाएगा तो हम मरेंगे तो क्या हो जाएगा राम राम भाई तुम्हारे शरीर के हजारों लोग मरते रहते हैं उनसे कुछ बिगड़ता नहीं है नहीं।

तो ये अपने मरने का जो डर लगता है वो देह में अत्यंत अभिनिवेक देख, देख गए और मुर्ग जैसे मिट्टी ने उसने अपना मुंह दबा दी आंख दबा दी ऐसे तो हमने अपने आप को शरीर में लगा दिया मृत्यु के डर का और कर्म कौन कारण है और फिर अलग अलग चीज देखने से बाहर की चीजों में राजद विश रहेगा

अपनी परिच्छिता में जीवत्व में अस्मिता होगी और नारायण अनंत की अविद्या होगी अनंत के बारे में हम अनजान मूर्ख मूर्खेंगे तो इसका एक <स्थाँगा> मापदंड जिसको देते हैं मापदंड है देते हैं

सूर्य और मन की दृष्टि से ये स्थिति व्यावहारिक है और ठोस है यदि तुम तुम्हें अपने इसी देह में हमेशा मैं बनाए रखना हो और अपने तो इंद्रियों वाला मन वाला ही रखना हो तो ये व्यावहारिक दृष्टि अन्द्रिय रूप से हमेशा शक्ति मालूम करती रहेगी और इसमें मृत्यु का डर लगता रहेगा इसमें राज द्वेश होता रहेगा इसमें जन्म होता रहे

दैर्घ्य दृष्टि से सृष्टि को देखने लग जाओ बुद्धि की नजर से तो इतनी जल्दी जल्दी, जल्दी ये सृष्टि बदल रही है इसके आयाम आयाम इसकी लंबाई चौड़ाई इसका फाफला दीर्घ विस्तार

इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं और इसकी उम्र इतनी जल्दी खट खट रही है और उसके रूप इतनी जल्दी, जल्दी जल्दी बदल रहे हैं कि यदि बुद्धिपूर्वक देशकाल और बच्चों को देखो तो इनकी केवल स्वप्नवत प्रातिभाषित सत्ता है न रहे ढूंढने पर भी न मिले

तो ईन्द्रिय प्रत्यय से ये सृष्टि व्यावहारिक सत्य है बौद्ध प्रत्यय से ये सृष्टि प्रातिभासिक सत्य है और आत्म प्रत्यय से ब्रह्म प्रत्यय से परमार्थ ही परमार्थ है न कुछ प्रातिभासिक है न कुछ व्यावहारिक है ब्रह्म ही ब्रह्म है

किसी तो वेदांतियों ने व्यावहारिक प्रातिभाषिक और पारमार्थिक तीन भेद करके तीन प्रकार की सत्ता का निरूपण किया परंतु ये तीन प्रकार का निरूपण भी व्यावहारिक ही है कृत्य भी तीन तना भी व्यावहारिक है

तीन पना जो है वो व्यागारिक और प्रातिभाषिक नहीं हो सकता है परमार्थ में तीन पना नहीं हो सकता तो ऐसी ये अखंड ब्रह्मतत्व की है ना क्षति तो है मर्यादा है आतूर्यमान अचल प्रकम वस्तु की विशेषता पर जो दृष्टि जाती है वो इंद्रियों से कारण है

मन के कारण अपने राजद्वेष के कारण एक परिचन्न स्थिति में बैठकर कर देखने के कारण तो, केवल आकाश से अपना तादाद में हो गए माने केवल अपने को आकाश जानो तब भी ये पृथ्वी और ब्रह्मांड की कीमत घट जाएगी

और अपने को चित्ता काश जानो सब तक प्रश्न हो जाएगा भूताकाश में स्थित होने से भूताकाश से मैं करो देश मैं हटाओ और भूताकाश से मैं करो तो इस देह की कीमत नहीं ब्रह्मांड की कीमत भी दो हो जाएगी सुस्त हो जाएगा और चित्ता से तादात करके बैठो

तो सृष्टि स्वप्नगत हो जाएगी और परमार्थ जो अपना स्वरूप है ब्रह्म आ, अपने को ब्रह्म जानो और ये लोगों का ये ख्याल रहता है कि हम हम ब्रह्म हैं हम ब्रह्म है ये दिखराते रहेंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे गलत तो है गला

कोई कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूँ ये कोई निधिध्यसन है ये निधिध्यासन नहीं है ये कोई जट नहीं है जैसे रामाकार वृत्ति बनाने के लिए राम राम का जत होता है वैसे अहम ब्रह्मादी ये कोई जप करने का मंत्र नहीं है ये तो जग

अनजान लोगों के मन में नासमझ लोगों के मन में ये ख्याल हो जाता है कि हम ब्रह्माष्टमी सबसे बढ़िया मंत्र है तो दादाजी लोग कहते हैं कि भाई ये फंस गया है हम ब्रह्माष्टमी में तो जरा इसको दोहराने दो। कह तो देते हैं कैसा दोहराओ हम ब्रह्माष्टमी मंत्र सर्व मंत्रान विनाशय

ये तो मंत्रों का विनाशक मंत्र है तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं जैसे गोरे का नाम लक्ष्मण है और सांवरे का नाम राम है ज्येष्ठ का नाम बलराम है और कनिष्ठ का नाम कृष्ण है ऐसा है ना ऐसे ब्रह्म जो है

वो किसी से छोटे का नाम नहीं है और किसी से बड़े का भी नाम ब्रह्म नहीं है और किसी काले का नाम ब्रह्म नहीं है किसी गोरे का नाम भी ब्रह्म नहीं है बोलो भाई एक आदमी ऐसा होगा जिसकी उम्र बड़ी लंबी होगी सबसे पहले रहा होगा और बाद में भी रहेगा उसका नाम ब्रह्म का नहीं उसका नाम ब्रह्म नहीं तो

आखिर दूसरे को तुम ब्रह्म समझते हो तो बोले ब्रह्म की भावना करते हैं हम इस रूमाल को ब्रह्म समझते हैं नाराण है। तो रूमाल ब्रह्म है ये बात तुमको मालूम है कि नहीं है तो ये तो हमको नहीं मालूम है जब तो नहीं मालूम है तो जैसे कोई

एक कोई विद्यार्थी गया था परीक्षा देने हो तो पूछा गया था कि जापान की राजधानी कहाँ है तो उसने लिख दिया मास्को अब रात को आया अपने घर में तो उसको अपनी गलती मालूम पड़ गई कि हमने

जापान की राजधानी तो दूसरी है ना लिख दिया मास्क तो बैठ के रात को हे भगवान ही भगवान ही राम ही कृष्ण ही देवी हे गण हे अमार है तो जापान की राजधानी मास्क्यो बना दो जापान की राजधानी मास्क्यो बना दो जापान की राजधानी मास्व बना दो ये भगवान से प्रार्थना करे हो

अरे ऐसी माँ ने पूछा की बात किया है जापान की राजधानी मास्क तो कैसे हो सकती है तो उसने कहा मैं परीक्षा की कॉपी में लिख आया हूँ कि जापान की राजधानी मास्क तो हमने कापी में जो लिख दिया तो सच्चा हो जाए इसके लिए भगवान को तो प्रार्थना कर रहा हूँ

तो देखो सच के भूत बनाने के लिए और दूत भूत से सच बनाने के लिए जो भावना की जाती है वो भावना काम नहीं देती है ना? तो क्योंकि हमारी बुद्धि तो जानती है कि ये चीज ऐसी है और हम मन से सोचते हैं कि ये ऐसी है

बलात्कार संकल्प करके हम उसे दूसरी बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी ही जानकारी के खिलाफ जब अपने मन को चलाने लगते हैं तो वो मन का चिंतन वो मन की भावना वो मन का संकल्प हमारा साथ नहीं देता है क्यों नहीं देता है

हमारी बुद्धि सत्य को जानती है सत्य का पक्षपात करती है अब ये मणि के कहने से वो उल्टा निर्णय उल्टा न्याय कैसे कर देगी तो यदि हम एक परिचिन्न वस्तु को परिचिन जानते हैं हमारी बुद्धि कहती है ये घर है अब हम मन से कहने लगे कि हे मन ये सालक है

हे मन ये सालक है तो हमारे मन से कहने से ये घड़ी चालकग्राम नहीं हो सकता। क्योंकि तो चालक का रूप दूसरा है नाम दूसरा है उनकी विशेषता दूसरी है और घड़ी तो घड़ी का नाम दूसरा है रूप दूसरा है इसकी विशेषता दूसरी है

तो घड़ी सालग्राम है और सालग्राम घड़ी है ये दोनों बात नहीं बन सकते परंतु दोनों ब्रह्म है ये बात बन सकते हैं हाँ कैसे बन सकती है कि घड़ी और सालग्राम दोनों के नाम रूप का ख्याल छोड़ दोनों में जो आकृति रहित सत्ता है

जो वृत्ति रहित ज्ञान है जो भोग रहित प्रियता है आकृति रहित सत्ता वृत्ति रहित ज्ञान और भोग रहित आनंद और अध्यस्त रहित द्वैत रहित अधिष्ठानता वो ब्रह्म है

तो आकाश तो घड़ी के नाम रूप और चालकग्राम के नाम रूप दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म है दोनों का प्रकाशक ब्रह्म है तो नाम रूप रहित अस्थिभा प्रिय की दृष्टि से अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है जब बुद्धि ब्रह्म को समझ जाएगी जब बुद्धि की दृष्टि में ये बात आ जाएगी कि ये ब्रह्म है

तो मन उसको भले घड़ी समझता रहे और मन उसको भले सालग्राम समझता रहे लेकिन जब बुद्धि उसको ब्रह्म समझ जाएगी तो मन ब्रह्म को पलट करके घड़ी नहीं बना सकता और मन ब्रह्म को पलट करके सालग्राम नहीं बना सकता क्योंकि बुद्धि जो अपनी जानकारी है उसको उलटने का सामर्थ्य निर्दल मन में वासनावान मन में

भिन्न राग राजदेश के संस्कार से संस्कृत मन में काम क्रोध आदि विकार से विकृत मन में बुद्धि के द्वारा निर्मित और ज्ञात और रहे हैं और स्वयं अपने रूप में अनुभूत तो साक्षात पररोक्ष सत्य को बदलने का सामर्थ्य मन में नहीं है तो,

अब आंख से कोई पुरुष दिखे और मन से सोचो कि यह स्त्री है तो तुम्हारा मन उस पुरुष को स्त्री बना देगा और तो से स्त्री दिखे और मन से सोचो कि यह पुरुष है तो तुम्हारा मन उसको तो पुरुष बना देगा माने किसी भी वस्तु के यथार्थ रूप के, यथार्थ स्वरूप के तलटने का सामर्थ्य मन में नहीं होता है इंद्रियों में नहीं होता है

<coughs> ये तो तुम धर्म से दूसरे को दूसरा संघ है ये बात दूसरी है तो तकमिक जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में और इसके बाहर अद्वितीय स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्यभ्य अभिशाल तत्व है

एक बार अगर तुमको ये बोध हो जाए कि ये मैं हूं नारायण तो सृति वृष्टि सब मात्र होता तो ब्रह्म ब्रह्म जो है वो किसी काले जोड़े का नाम नहीं है ब्रह्म किसी लंबे चौड़े का नाम नहीं है

ब्रह्म किसी गुणी भेदीसी का नाम नहीं है ब्रह्म इससे अलग ये और इससे अलग ये इसका नाम ब्रह्म नहीं है ब्रह्म किसी से अलग नहीं होता और किसी में समाता भी नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज नहीं है जो दवात में डाल दिया जाए आपने सुना है ना हाँ हाँ

अकबर यहा कोई बालक रो रहा था तो उन्होंने कहा बाबा क्यों रोता है जो मांगता है तो दे दो बीरबल हंसे बोले बालक की मांग पूरी नहीं की जाती। सकती बोले तो आखिर मांगता क्या है हाथी मांग सा। तो हाथी मांगता वा, वाह बाद का बेटा हाथी नहीं मांगेगा तो और क्या गदा मांगेगा मनाओ इसके लिए आप ही आ रही फिर रहने लगा बालक

बोले दवात मंगा दो खाने तो का दवात में क्या रखा है मंगा दो ले बेटा दवात फिर रहने लगा तो अब पूछा कि क्या चाहिए क्या, क्या ये हाथी इस दवात में घुसेड़ो अब तो बालक तो बालक नहीं तो है तो बीरबल ने कहा कि अब कर तो ये जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या सोचते हैं

ये हाथी की तरह जो बड़ा विशाल ब्रह्म है ना उसको अपने मन की बुद्धि की बुप्ति की दवात में उसको घुसेड़ रहे हैं ये सारा दुःख इसी बात का है दुनिया में दुःख जो है वो इसी बात का है कि ये अंतकरण की दवात में ब्रह्म को घुसेड़ने के लिए रो रहे हैं अच्छा तो बोले भाई ब्रह्म तो दवात में नहीं आवेगा आप ले तो

समूचा आकाश आपके घरे में कैसे हट जाएगा तो घरे के बाहर आकाश ही न रहे तो बोले थे अच्छा ये फूल लो फूल और उसको एक पत्थर की चक्चार में घुसेरो तो हाथी तो दबात में नहीं घुसरता है दवात को ही हाथी में घुसेर दो

तो ये पर ब्रह्म परमात्मा ऐसा थसा ठोस जिसमें दीवार में कील ठोक देते हैं ना ऐसे ब्रह्म में कोई कील ठोकना चाहे तो नहीं थूक सकते क्यों? तो क्यों दीवार के भीतर तो अवकाश है पोल है उसमें कील ठोक जाएगी पर ब्रह्म के भीतर देश नहीं है काल नहीं है वस्तु नहीं है

तो न तो वृत्ति ब्रह्म में प्रवेश करती है और न तो ब्रह्म वृत्ति में प्रवेश करता ब्रह्म ज्ञान होने से वृत्ति बाधित हो जाती है वृत्ति वृत्ति का झगड़ा ही मिट जाता है हमेशा के लिए हमने अपनी कितनी रातें है ना कितने महीने इस असंभव कार्य के लिए व्यतीत किए

कि हम समूह के ब्रह्म को अपनी वृत्ति से देख लें कोशिश की कि ब्रह्म हमारी वृत्ति में आ जाए वृत्ति की थैली में ब्रह्म अच्छा नहीं है और ये वृत्ति की थैली ब्रह्म में घुसती नहीं है युवा क्या कि हमारी वृत्ति में ब्रह्म की कल्पना है कि वो कहता है

हमारी वृत्ति में अवेदांत के संस्कार से तो सप्तमत्यादि महाभाष्य से एक ब्रह्म विषय कल्पना वृत्ति में उदय हुई कार्य ब्रह्म का तो ओरछोर नहीं है आदिअंत नहीं है ब्रह्म तो अद्वितीय है तो ब्रह्म तो चैतन्य है ब्रह्म तो अपना आत्मा ही है ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ तो है ही नहीं

और तो ये हुआ कि जब हाँ तो ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोच है ही नहीं तो ब्रह्म के सिवाय वृत्ति भी नहीं है ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोष नहीं है तो ब्रह्म की कल्पना ने ब्रह्म वृत्ति के भीतर घुस के वृत्ति का बात नहीं करता है वृत्ति को नहीं मिटाता है या वृत्ति ब्रह्म में घुसकर कर अपने आप को मिटाती नहीं है अन का पानी सरोवर में नहीं डाला जाता

और सरोवर को अंजलि में नहीं उठाया जाता न ब्रह्म सरोवर वृक्ष की अंजलि में आ सकता है और न दृष्टि की अंजलि को सरोवर में डाला जा सकता है जब तो तक क्या है ऐसा खेल है नारायण इसी से अनजान आदमियों को लोग बहकाते रहते हैं है ना अरे अहम ब्रह्म तो ये भी एक अभिमान है ना ऐसे बोलते हैं

हाँ ब्रह्मी एक अभिमान है अभी अनजान लोग जानते नहीं इनको तो जैसा महाराज कोई बरजला दे है ना? कोई प्रक्रिया नहीं कोई संप्रदाय नहीं है ना? कोई जीवन मुक्त ब्रह्म निस्थ में निष्ठा नहीं श्रद्धा नहीं मनमुखी लोग तो

वृत्ति में भी ब्रह्म नहीं आता है वृत्ति में ब्रह्म कैसा है ये कल्पना आती है और ब्रह्म की कल्पना आने से ही वृत्ति जो है वो चिथड़े चिथड़े हो जाती है फीक -फीक हो जाती है नष्ट भ्रस्त हो जाती है ब्रह्म की कल्पना आने से ब्रह्म वृत्ति ही बाधित हो जाती है वृत्ति बाधित हो जाती है माने ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु रहती नहीं

और ब्रह्म तो अपना आत्मा और ब्रह्म ये दोनों दो तो है ही नहीं है नारायण चित्ता भी सर्वो भावेश भावना ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं माया ब्रह्म ही है वो ब्रह्म ही माया के रूप में भाग रहा है ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में भाग रहा है

ब्रह्म ही महत्त्व अहंकार तत्व के रूप में बात रहा है ब्रह्म ही सूक्ष्म प्रपंच और स्थल प्रपंच के रूप में बात रहा है ब्रह्म ही ईश्वर हिरण गर्भ के रूप में बात रहा है, ब्रह्म ही प्राग्ञ तेजस विश्व के रूप में बात रहा है ब्रह्म ही उपाधि उपहित के रूप में बात रहा है ब्रह्म ही अवच्छेदक अवच्छिन्न के रूप में बात रहा है ब्रह्म ही बिंबक प्रतिबिंब के रूप में बात रहा है

ब्रह्म ही ईश्वर और जीव के रूप में भाग रहा है ब्रह्मातिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं बस देखना अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप बताओ कि इतनी देर तक आपकी सांस चलती थी कि नहीं बोलेगा यद चल रही है तो उस समय भी चलती होगी

तो तुम अपनी ही सांस के बारे में अनुमान लगाते हो क्या सांस तुम्हारी प्रत्यक्ष नहीं थी तुमको प्रत्यक्ष के बारे में अंदाज थोड़े तो लगाया जाता कि हाँ सांस चलती रही होगी जरूर क्योंकि अब चल रही है अरे तुम्हें तो मालूम है कि हमारी सांस चल रही है तो तुमको उस समय मालूम पड़ना चाहिए था कि अब अंदाज लगाना चाहिए

जब तो प्रत्यक्ष अनुमानस क्या तो ये प्राणायाम है ना जितने भाव हैं, विषय भाव देह भाव इन्द्रिय भाव प्राण भाव मनो भाव बुद्धिभाव आनंद भाव जीव भाव ईश्वर भाव प्रकृति भाव माया भाव

परिछन्नता का भाव ये असल में एक अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वभाव में प्रकट हो रहा है प्राणायाम ये तो सामान्य प्राणायाम का लक्षण हुआ अब विशेष प्राणायाम की बात करते हैं विशेष प्राणायाम की परिभाषा बताते हैं कल आपको सुनाया

आप प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ जाना बोला प्राणायाम के लिए एक बड़ी अवस्था उपयोगी नहीं होती है ये आप लोग ध्यान में रखते हैं जब हम अगे नसें नाड़ियां आते हैं जब कमजोर पड़ जाते हैं तो वो वायु का दबाव कहने योग्य नहीं रहते हैं तो बड़ी उम्र में

प्राणायाम का अध्यास मत शुरू कर देना अच्छा जवानी में भी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है ना वीर्ज तो वीर्ज सुरक्षित हो गए और प्राण धारण करें तो प्राण का निरोध होता है और वीर्ज सुरक्षित न हो ब्रह्मचर्य नष्ट ग्रस्त हो जाए

तो नशा जााल में प्राणों से रोकने का जो सामर्थ्य है वो नहीं होता तो उम्र भी ब्रह्मचारी की हो और ब्रह्मचारी भी हो सब विशेष प्राणायाम करने की क्षमता होती है फिर तो

करना हो तो ठीक से करना चाहिए एक बार तो खूब हवा भर ली एक नाक दबाया और निकलते समय थक से निकल गया इसका नाम प्राणायाम नहीं होता निकलने में भी वायु से निकलने में भी नियंत्रण होना चाहिए

धीरे धीरे धीरे धीरे मात्रा होती है उसकी एक मात्रा वायु भरे एक सेकेंड एक मंत्र मंत्र समझिये एक मंत्र बोले उतनी देर में वायु भरें और चार मंत्र में वायु को रोकें और दो मंत्र में निकालें माने एक सेकेंड में भरें

तो चार सेकंड रोकें और दो सेकेंड में निकालें जितनी देर में गाय भीतर ली गई है उसके दुगने समय में उसको कम से कम निकालना चाहिए अभी आपको प्राणायाम की बात सुना देखा देखी करे जोग की जय काया देखा देखी नहीं करना कि प्राणायाम करना बड़ा महत्वपूर्ण है

हमारे एक मित्र थे उन्होंने तो एक बड़े योगी से दीक्षा ली थी हो, बड़े योगी से अस योगी बड़े प्रसिद्ध तो सिद्ध उनका नाम ही था सिद्ध क्रह्मचारी वो तो घंटों करते थे उनसे दीक्षा ली तो वो बैठे चार बजे सुबह प्राणायाम करने के लिए बैठे और सांस रोकी,

और अतली जो है वो उतर के अंधकोष में चले गए बेहोश होते तो गिर पड़े लोगों ने उठाया फिर अस्पताल में गए तो अस्पताल में क्या करना पड़ा वो आपको बताता हैं उनके दोनों अंड को जांग में डालने पड़े जांग तीर पे धीरे धीरे ढाई महीने में जांग में जगह बनाई गई

और उसमें डालना पड़े फट गए थे बिल्कुल उनकी खई भी फट गई थी ये बस तो ढाई महीने हम रोज जाते थे अस्पताल में बना हमारे मित्र थे तो हम दो, दो लिया अस्पताल में रोज जाके उनके साथ घंटे आठ घंटे दो घंटे बैठते थे दो चार दिन से दिन तो रात को भी उनके साथ रहे भी लोग छोड़ते ही नहीं थे क्योंकि हम उनको बैठ कथा सुनाते थे अस्पताल में

तो वो कहते थे कि आना जरूर रोज जरूर आना वहां तो जाया घर तो ये इसलिए बताया कि ये किसी चीज की महिमा सुन करके महात्म्य सुन करके उस वस्तु के महात्म्य पर लकड़ी नहीं हो जाना अपनी योग्यता और अपना अधिकार देख के है तो ना बड़ी कीमती चीज है

इसके लिए अगर दो मन सोना तुम अपने सिर पर उठा लेंगे तो क्या होगा सोना तो कीमती है इसमें क्या शक लेकिन तुम्हारी खोपड़ी दो मन का बोझ कहने लायक नहीं है इसका भी तो ख्याल होना चाहिए ना तो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में धांधली नहीं चल सकती अनधिकार नहीं चलता आप धीरे धीरे बच्चों को

योगाभ्यास में तो पूरा कुंभक रेतक ऐसे भी चलता है और रेतक कुंभक पूरा ऐसे भी चलता है दाघ कुंभक भी होता है और आंतर कुंभक भी होता है मानस चार प्रकार के सामान्य प्राणायाम होते हैं चरंत वेदांत में

कोई सास खेतना तो है नहीं रोचक तक में हम प्रपंच से सीखना चाहते हैं खींचने की इच्छा बहुत जरूरी है नहीं तो निषेध जब करने लगोगे अगर मुमुक्षा नहीं होगी वैराग्य और मुमुक्षा। मुमुक्का माने मुक्ति की इच्छा

इच्छा मुमुक्ता मुक्ति की इच्छा अगर आपके मन में वैराग्य नहीं होगा और मुक्ति की इच्छा नहीं होगी और शांति में आपको परमानंद नहीं मालूम पड़ेगा और बैठोगे निषेध करने के लिए शायद तो द्वैत्त नाम की कोई चीज नहीं है तो तब तक द्वैत का निषेध किटेगा

जब तक किसी पर गुस्सा नहीं आएगा नहीं तो लेके तलवार मारने दौड़ेंगे धंधा दुश्मन को है न जब तक भोग शिक्षा नहीं आएगी नहीं तो भोज शिक्षा के लिए दौड़ेंगे तो ये प्रपंच का निषेध सिकाय क्यों नहीं होता प्रपंच का निषेध केवल विवेक से ही नहीं होता उसके लिए वैराग्य भी अपेक्षित तो है

बैराग्य माने लंगोटी लगाते हिमालय में घूमना नहीं बैराग्य माने होता है संसार की किसी भी व्यक्ति से जाति से वस्तु से संप्रदाय से और परिस्थिति से बोला किसी भी परिस्थिति से रागद्वेश ना हो

जब एक को अच्छा समझोगे एक को बुरा समझोगे तभी तो राजदेश होगा ना तो एक और भेद बुद्धि को पकड़े रहो और दूसरी ओर भेद बुद्धि का निषेध करो तो ये अर्ध जरतीय न्याय इसको बोलते हैं अर्ध जरतीय न्याय तो मुर्गी आधी मुर्गी पकाई जा रही है और आधी मुर्गी अंडा दे रही है तो जैसे ये नहीं हो सकता

वैसे आप अपनी बुद्धि से दुनिया को पकड़े भी रहना चाहो रागद्वेश भी करना चाहो और इसका निषेध भी कर देना चाहो तो मुर्गी मर भी जाए माने दुनिया का निषेध भी हो जाए और अंडा भी देती रहे राग द्वेश भी बना रहे तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती है बड़े ईमानदार साधक की जरूरत पड़ती है परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए

निषे धनम प्रपंच प्रपंच का निषेध करो आपको तो कल सुनाया था देखो देश और काल का जो बोध है वो बिना बस्ती के नहीं होता आप इस बात को तो नियम के रूप में लिख लो

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विभाग तब होगा जब आप बीच में कोई चीज रख दोगे घड़ी रख दो तो घड़ी के पूरब उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण निकल बिना घड़ी के देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विभाग घड़ी तो हो घड़ा कहो किताब कहो मेघ कहो, कहो आदमी का शरीर कहो

मकान तो एक चीज जगह जब फील गाड़ोगे तब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद बनेगा इसका मतलब यह हुआ कि अवकाश में स्वभाव से स्वरूप से पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण का भेद नहीं है वो बस्ती भी उपाधि से आया जैसे स्थित में लालिमा नहीं है जता कुसुम की उपाधि से आई

इसी प्रकार अनंत अवताश में आदि अंत रहित अवताश में और सोर रहित अवकाश में बिना कोई न कोई कंकड़ पत्थर की टुकड़ा में तू बीच में रखे बिना दाहिने बाएं बाहर भीतर का विभाग हो ही नहीं सकता

अच्छा इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र बिना किसी वस्तु को बीच में रखे भूत भविष्य वर्तमान का भेद ही नहीं हो सकता माने काल में स्वाभाविक भेद नहीं है वस्तु की उपाधि से है जब वर्तमान क्षण की स्थापना करोगे तब उसमें भूत भविष्य की कल्पना होगी अब यह है कि

बिना देश काल के वस्तु भी अपना स्वरूप लाभ नहीं कर सकता घड़ी होगी तो कहीं न कहीं होगी और कभी न कभी होगी बिना समय और स्थान के घड़ी नहीं होगी और बिना घड़ी के समय और स्थान नहीं होंगे ये परस्पर सापेक्ष हैं और तीन हैं देखो तीन तीन है

घड़ी कब बनी और कब तक रहेगी ये काल हो गया घड़ी कितना खान घेरती है ये उसका देश हो गया है और घड़ी की आकृति और वजन और विशेषता है ना ये वस्तु है देखो तो तीनों तीन हैं और परस्परम सिद्धियती और साथ एक से इनकी सिद्धि होती है निरपेक्ष की सिद्धि नहीं होती है

मैंने बस्तु की अपेक्षा से देश काल सिद्ध होते हैं और देश काल की अपेक्षा से बस्तु सिद्ध होते हैं और तीनों केतन से सिद्ध होते हैं और तीनों अनंत सत्ता से सिद्ध होते हैं देखो जो काल का आश्रय है उसकी उम्र नहीं हो सकती जन्म और मृत्यु नहीं हो सकते

जो देश का आश्रय है उसमें पूर्व पश्चिम अंतर अंतरबह विभाग नहीं हो सकता और जो आकृति और वजन का जो आश्रय है सदवस्तु तो उसमें परिचिन्नता नहीं हो सकती देश काल का भेद बिना देश काल के विभाग ही नहीं हो सकता तो ये जिस ब्रह्म में हैं, वो देशातीत कालातीत द्रव्यातीत है

और ये जिस चैतन्य से प्रकाशित होते हैं वो चैतन्य देशातीत कालातीत द्रव्यातीत है और देश काल द्रव्य का निषेध कर देने पर अनंत ब्रह्म और स्वयं प्रकाश चैतन्य इन दोनों में कोई विभाजक रेखा नहीं रहती ये अखंड तत्व ब्रह्म तत्व है अब ये देखो जिसे धनम प्रपंच तो कालाश्रय होकर हो काल प्रकाशक अनंत चेतन है

देशाश्रय होकर के देश का प्रकाशक अनंत चैतन्य है वस्त्र आश्रय होकर के वस्त्र का प्रकाशाक अनंत चैतन्य है अब जिसको ये बात ये अनंत चैतन्य मैं हूं ये बात ध्यान में नहीं आवेगी ना बुष्के निरूचर की शैली नहीं जरा देखता। देखा चले भाई अनंत में ये ब्रह्मांड कहीं न कहीं तो है

कभी न कभी तो है कुछ न कुछ तो है देखो तीन बोलने की भंगी और अनंत ब्रह्म तत्व में ये ब्रह्मांड कहीं न कहीं तो है कभी न कभी तो है और कुछ न कुछ तो है अब अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ

ऐसा बोलना माने अनिर्वचनीय तुम इसका निर्वचन करने में समर्थ नहीं हो कभी तो कहीं न कहीं बोलते हो नहीं तो बताओ स्थान कौन से हिस्से में है अनंत के कौन से हिस्से में है ब्रह्म अनंत की आयु का कौन सा हिस्सा है ब्रह्मांड का की आयु अनंत के वजन का कौन सा हिस्सा है ब्रह्मांड का वजन तो अनिर्वचनीयता आ गई लेकिन इसमें भी विलक्षणता है

ये कहीं जो बोलते हैं कहीं न कहीं ये असल में देश के भेद का संस्कार बुद्धि में है इसलिए कहीं बोलते हैं नहीं तो अनंत में कहीं नहीं होता जब अनंत में कहीं नहीं होता तो कहीं न कहीं भी नहीं होता और अनंत में कभी नहीं होता

मान काला ही नहीं होता इसलिए कभी न कभी भी नहीं होता और अनंत में कोई जड़ द्रव्य वस्तु ही नहीं होती इसलिए कुछ न कुछ भी नहीं होता इसका अर्थ हुआ कि प्रपंच का ये इसलिए बोलता हूँ कि जो लोग विवेक करते हैं विचार करते हैं उनको थोड़ा विचार की सामग्री उनको विचार की सामग्री मिले उनके चित्र में संस्कार मिले है नुट भैया लोग

जो मशीन से सत्य को ढूंढते रहते हैं वो अपने को मशीन पर चढ़ा के थोड़े ढूंढेंगे इसलिए नारायण ब्रह्म तत्व में ये प्रपंच सर्वथा निषिद्ध है

तो भी बाबी प्रतिबाबी की दृष्टि से ही कल्पित है तत्व की दृष्टि से नहीं ऐसा जो प्रपंच का निषेध है क्या है क्या ये वेदांत का रेचक प्राणायाम है निकाल के सांस भी बाहर है रेतक माना सांस को बाहर निकाल देना तो परब्रह्म तत्व से प्रपंच को आ,

वो पिचकारी जैसे पिचकारी में से जैसे रंग फेंक देते हैं और जैसे जुलाब लेने पर पेट का मल फेंक देते हैं तो तक बोलते हैं है न तो जुलाब लेने पर मल का रेतन होता है पिचकारी दबाने पर रंग का रेतन होता है और सांस फेंकने पर प्राणायाम का रेतन होता है और अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में प्रपंच नाम की कोई वस्तु नहीं है

इसका निषेध कर देना ये प्रपंच का रीजन हो गया हो फेंक दो इस मल को निकाल दो इस रंग को ब्रह्मासी ब्रह्म वासी तिजावृत्ति पूरको वायुरीदहा ब्रह्मी वासी तिजावृत्ति दक्षिण को, को देखा है